श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव का श्याम पकड़ में अवस्थान भावाविष्ट युवक की नाड़ी परीक्षा गाना सुनते सुनते भावावेश से दो एक युवक भक्तों की बाह्य चेतना का लोप होते देखकर डॉक्टर उनके पास गए और नाड़ी की परीक्षा करते हुए उन्होंने कहा मालूम तो यही होता है कि मुरछित की तरह बाह्य ज्ञान नहीं है वक्षस्थल पर हाथ फेरते हुए भगवान का नाम धीमे स्वर में सुनाने के बाद उन्हें पहले की तरह प्रकृतिस्थ होते देखकर डॉक्टर ने श्री राम कृष्णदेव से कहा ऐसा लगता है कि यह तुम्हारा ही खेल है श्री राम कृष्णदेव ने हँसते हुए कहा अजी यह मेरा खेल नहीं है यह उन्हें ईश्वर की इच्छा से होता है इनका मन अभी पत्नी पुत्र रुपया पैसा मान यश आदि में नहीं लगा है इसी कारण भगवान का नाम सुनते ही इस प्रकार तन्मय हो जाते हैं पूर्व प्रसंग उठाकर फिर डॉक्टर से कहा गया कि उनके ईश्वर को मानने पर भी तथा तो उसकी इति न करने पर भी जो लोग विज्ञान चर्चा में लगे हुए हैं उनमें से एक दल तो ईश्वर को एकदम उड़ा ही देता है और दूसरा दल ईश्वर का अस्तित्व तो मानने पर भी केवल इसी बात को ऊँचे स्वर से प्रचार करता है कि ईश्वर अमुक प्रकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार हो नहीं सकते या कर नहीं सकते डॉक्टर ने कहा हाँ जी यह बात बहुत कुछ सही है परंतु वह क्या है जानते हो वह है विद्या की गर्मी या बदहजमी ईश्वर की सृष्टि के दो चार विषयों को वे समझ सके हैं इसलिए वे समझते हैं कि दुनिया का सारा रहस्य ही वे जान गए हैं जो लोग अधिक पढ़े लिखे हैं उनमें यह दोष प्राय नहीं रहता मैं तो ऐसी बात कभी मन में ला ही नहीं सकता श्री रामकृष्ण देव ने उनकी बातें सुनकर कहा ठीक कहा विद्यालाप के साथ साथ मैं पंडित हूँ मैंने जो कुछ जाना और समझा है वही सत्य है दूसरे की बात मिथ्या है इस प्रकार का अहंकार आ जाता है मनुष्य अनेक पार्श्व से आबद्ध है विद्याभिमान उन्हीं में से एक है इतना पढ़ लिख कर भी तुम्हारे भीतर वैसा अहंकार नहीं है यह उनकी कृपा है डॉक्टर ने इस बात से उत्तेजित होकर कहा अहंकार होना तो दूर की बात है मालूम होता है कि जो कुछ मैंने जाना और समझा है वह बहुत ही तुच्छ है सीखने योग्य इतने अधिक विषय पड़े हैं कि मुझे लगता है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे अनेक विषय जानता है जो मैं नहीं जानता इसीलिए किसी से कुछ सीखने में मुझे अपमान नहीं मालूम पड़ता ऐसा लगता है इनके श्री राम कृष्ण देव को दिखाकर पास से मुझे सीखने योग्य अनेक विषय मिल सकते हैं इस विचार से मैं सबके पैर को धूल देने के लिए तैयार हूं। श्री रामकृष्ण देव ने सुनकर कहा मैं भी इनसे कहता हूं, हम लोगों को दिखा कर सखी जतो दिन बाकी ततो तो दिन सीखी सखी जितने दिनों तक जीऊँ उतने दिनों तक सीखूं। उसके अनंतर डॉक्टर को दिखाकर हम लोगों से कहा देखा कैसा अभिमान रहित है भीतर सार है ना सभी ऐसी बुद्धि है इस प्रकार के विविध वार्तालाप के उपरांत डॉक्टर विदा लेकर चले गए डॉक्टर महेंद्रलाल जिस प्रकार प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव के प्रति अधिकाधिक श्रद्धा और भक्ति करने लगे थे श्री रामकृष्ण देव भी उसी प्रकार उन्हें धर्म मार्ग में अग्रसर करा देने के लिए प्रयत्न कर रहे थे इसके अतिरिक्त यह समझ कि गुणी व्यक्ति के साथ वार्तालाप में ही गुणी को अधिक प्रीति होती है श्री रामकृष्ण देव ने अपने कुछ चुने हुए शिष्य महेंद्रनाथ गिरीशचंद्र नरेंद्रनाथ आदि को बीच बीच में सुविद्वान डॉक्टर महेंद्रलाल के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा था गिरीशचंद्र के साथ परिचित होने के बाद डॉक्टर ने एक दिन बुद्ध चरित्र का अभिनय देखकर उसकी अशेष प्रशंसा की थी और कुछ समय के बाद वे गिरीश के और भी कई नाटकों का अभिनय देखने के लिए गए इसी तरह एक दिन नरेंद्रनाथ के साथ बातचीत करके वे इतने मुग्ध हो गए थे कि अपने यहाँ निमंत्रण देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया फिर यह जानकर कि नरेंद्रनाथ संगीत विद्या में भी निपुण है उन्हें एक दिन भजन सुनाने के लिए अनुरोध किया था इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर एक दिन शाम को श्री राम कृष्णदेव को देखने के लिए दक्षिणेश्वर आए नरेंद्र नाथ उपस्थित थे उन्होंने अपने वचन के अनुसार दो तीन घंटे तक उन्हें भजन सुनाया डॉक्टर उस दिन भजन सुनकर बहुत आनंदित हुए और जाते समय नरेंद्र को पुत्र के समान स्नेह से आशीर्वाद आलिंगन चुंबन करके श्री राम देव से कहा इसके जैसा लड़का धर्म लाभ करने आया है यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ यह एक रत्न है जिस विषय में मन लगाएगा उसी में उन्नति करेगा श्री रामकृष्ण देव ने यह सुनकर नरेंद्र नाथ के प्रति प्रसन्न दृष्टि डालकर कहा था कहते हैं अद्वैत आचार्य के हूंकार से ही गौरांग देव नदिया में अवतीर्ण हुए थे इसी प्रकार इसके नरेंद्र के लिए ही तो सब कुछ है इस अवसर के बाद श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए जब डॉक्टर आते और नरेंद्र को वहां देखते तो उनसे दो चार भजन सुने बिना उन्हें नहीं छोड़ते थे